देवी भागवत आठवा स्कंध चंद्रमा आदि ग्रहों की गति भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुनो इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है जिस प्रकार कुम्हार का चाक घूमता है तब उस पर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते ही हैं फिर इन घूमने वाले कीड़ों की एक दूसरी गति भी होती है क्योंकि उस चाक पर ये कीड़े एक स्थान पर नहीं रहते इधर उधर चला फिरा करते हैं इसी प्रकार राशियों से उपलक्षित कालचक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य प्रभृति प्रधान ग्रहों की गति एक दूसरी भी दृष्टि गोचर होती है इनकी वह गति नक्षत्र पर निर्भर रहती है अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है तब इनकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है ये दोनों गतियाँ परस्पर अविरुद्ध हैं सर्वत्र के लिए यही निर्णय है वेद और विद्वान पुरुष जिन्हें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं वे ही अखिल जगत के आधार आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को बारह भागों में विभक्त करके वसंत आदि छह ऋतु में समुचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्रद्धा पूर्वक योगों के साधनों द्वारा इन सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं जो ऐसा करते हैं वे बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं यह सिद्धांत है ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है द्वलोक और पृथ्वी लोक के मध्य भाग से इनकी गति होती है ये काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। हैं। महीने वर्ष के अंग मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमशः इन बारह महीनों को भोगते हैं एक महीने में दो पक्ष होते हैं शुक्ल और कृष्ण मान से यह एक दिन और रात कहलाता है सौर मान से इसे सवा दो नक्षत्र बताते हैं सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष जानना चाहिए वर्ष पांच प्रकार के कहे गए हैं संवत्सर परिवस्तर इलावत्सर अनवत्सर और इद्वत्सर समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते इनकी चाल कभी मंद कभी तिब्र और कभी सम हो जाती है नारद, नारि ग्रहों की गति का प्रसंग सुनो ऐसे ही चंद्रमा भी चलते हैं सूर्य की किरणों से चंद्रमा एक लाख योजन ऊपर है इन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को ये दो पक्षों में एक महीने के मार्ग को सवा दो दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को एक दिन में पार कर जाते हैं जो तीव्रगामी चंद्रमा निश्चित रूप से भूचक्र में भ्रमण करते हैं ये क्रमशः पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं को और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को स्वाभाविक ही प्रसन्न करते रहते हैं ये अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं समस्त जीवों के प्राण और जीवन यही ही है तीस मुहूर्त में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं इनकी कलाएं सोलह हैं इनको अनाज श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है मनोमय अमृत धारा और सुधाकर ये इनके नाम हैं। देवता पितर मनुष्य शरीर और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राणों का पोषण करना इनका स्वभाव है अतः वे सर्वमय कहलाते हैं चंद्रमा के स्थान से तीन लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है ये नक्षत्र अभिजीत को लेकर 28 माने जाते हैं भगवान ने इन्हें काल चक्र में बांध रखा है मेरु पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं